जैसे कि आप सभी जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय पे बात करते हैं और हमेशा की तरह राजीव जी हमारे साथ हैं राजीव हजेला जिन्हें आप सुनते रहते हैं हमेशा और आज एक नया टॉपिक लेकर वो आए हैं प्रदूषण एक अभिशाप हम सभी जानते हैं आजकल पूरी दुनिया में प्रदूषण का एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हुआ है और सभी लोग जानते हुए भी उसके ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे है लेकिन इसके ऊपर जब तक नहीं करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा इसलिए इसको कहा गया है प्रदूषण एक अभिशाप इस विषय पे आज हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से राजू जी का बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में धन्यवाद रमेश जी जी स्वागत है राजू जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आप नए नए टॉपिक लेकर हमारे बीच में आते हैं और हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगता है काफी लोग जो है आजकल पर्यावरण की कुछ जानकारी उनके पास भी आ गई है तो जब भी बात मैं करता हूं तो वो बड़े अच्छे जवाब देते हैं हमें <laughs> कार्यक्रम सुनते रहते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है तो मैं चाहूंगा कि जैसे प्रदूषण की ही बात ले लो तो प्रदूषण आजकल पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और हर व्यक्ति जो है जहां पर इंडस्ट्री है एक तो व्यक्ति कमाने के लिए इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाता है और फिर वहां पर बहुत बड़ा एक समूह जुड़ जाता है उस इंडस्ट्री के साथ फिर उसी का प्रदूषण के शिकार भी वही लोग होते हैं तो इसीलिए प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में विचार बताइए आपने ठीक ही कहा है कि प्रदूषण जो है वो एक बहुत बड़ा समस्या के रूप में हम सबके सामने आया है और ये हम सभी के लिए एक भारी चिंता का विषय भी बन गया है आज इसकी चपेट में छोटे बड़े अमीर गरीब सभी मनुष्य और पूरा प्राणी जगत है और बल्कि पूरा ही पूरा विश्व जो है वो प्रदूषण का शिकार हो गया है और ये हमारे वातावरण पर काफी बुरा असर डाल रहा है जो हम लोग चारों तरफ देख ही रहे हैं अपने आसपास अगर जैसा आपने पूछा कि अगर हम प्रदूषण शब्द की बात करें तो प्रदूषण शब्द का अर्थ होता है गंदगी ऐसी गंदगी जो हमारे चारों तरफ फैल रही है इसी को प्रदूषण कहा जाता है और इसी गंदगी में जो मौजूद जहरीले व नुकसानदायक पदार्थ हमारे नेचुरल सराउंडिंग में मौजूद हवा पानी व ज़मीन आदमी मिलकर उनको इतना हानिकारक बना देते हैं जिससे हम सबकी सेहत के ऊपर असर पड़ने लगा है और ये नुकसानदेह पदार्थ ज़्यादातर विभिन्न प्रकार के वेस्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे सबके घरों से या फैक्ट्रियों के डिस्चार्ज से या गाड़ियों में जो ईंधन जलाते हैं उसकी गैसों से या कोयला जलने से निकलने वाली गहरीले जैसे हों ये सब जो है मिल कर के हमारे पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है और इसके कारण हमारा जो एनवायरमेंट है उसका बैलेंस बिगड़ चुका है और आज रमेश जी प्रदूषण इतने चरम सीमा पर पहुंच गया है कि इसी के कारण जो है वो मौसम में बदलाव जैसे दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं जो कि हम सब आप जो है वो महसूस कर रहे हैं और इंग्लिश में कहते हैं या जमीन का एक प्रदूषण होता है जिसको सॉयल पोल्यूशन के रूप में जानते हैं परंतु इसके अलावा भी आज बहुत प्रकार के प्रदूषण आधुनिक युग में उभर के सामने आए हैं जिस जिनका कुछ दशकों पहले कहीं भी नाम निशान तक नहीं था और ये सारे के सारे जो प्रदूषण है ये मनुष्यों की जो पृथ्वी के ऊपर बढ़ती हुई गतिविधियां हैं आधुनिक युग में उनके कारण ये हो रहे हैं और हम सब ने अभी नेचर के साथ इतनी छेड़छाड़ शुरू कर दी है उसके कारण ये प्रदूषण जो है वो एक अब अभिशाप के रूप में सामने आ रहा है और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि प्रदूषण पहले नहीं होता था आज से हजारों साल से दुनिया में बहुत से स्थानों के ऊपर ज्वालामुखी फटने से लावा निकलता रहा है जो प्रदूषण फैलाता रहा है परंतु वो केवल स्थानीय या आसपास के कुछ मीलों तक ही वो सीमित रहता था परंतु आज जो प्रदूषण हो रहा है पूरे विश्व में वो उसका मुख्य कारण जो है वो मनुष्यों के द्वारा जो नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये उसी की देन है तो खाली अंतर यहाँ पर केवल यही है कि जहाँ पर जो लोग या जो देश इसके बारे में सचेत हो गए हैं जिनको इसके बारे में नुकसान के बारे में आपने बताया वायु जल मिट्टी के अलावा भी अन्य प्रदूषण होते हैं तो वो कौन से हैं उसके बारे में बताइए देखिए आम आदमी जो है वो ज्यादातर इन्हीं के बारे में जानता है कि एयर पोल्यूशन होता है वाटर पोल्यूशन होता है और मट्टी का पोल्यूशन होता है तो ये तो पोल्यूशन होते ही है मैं थोड़ा सा यहाँ पर श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि एयर पोल्यूशन जो है वो ये सबसे नुकसानदायक पोल्यूशन माना जाता है जो मनुष्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार के ईंधन जलाने से जैसे प्र... गाड़ियों में डीजल है पेट्रोल है या बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल हो रहा है फैक्ट्रियों की चिमनी से जो कोयला जलाने से या कोई ईंधन जलाने से धुआं निकलता है जंगलों में आग फैलने से जो धुआं फैलता है या कई बार हमारे किसान भाई लोग जो हैं वो खेतों में आग लगा देते हैं तो उसके कारण जो होता है तो इन सभी स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जहरीली गें गैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन आदि निकलती हैं और अब आजकल इन गैसों की मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है जिससे ये पृथ्वी के टेम्परेचर के ऊपर असर पड़ने लग गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो पिछले सौ सालों में दशमलव छिग्री से लेकर दशमलव डिग्री तक बढ़ चुका है और एक तो अनुमान ऐसा लगा रहे हैं वैज्ञानिक कि ये अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो इस शताब्दी के अंत तक शायद चार डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बढ़ जाएगा और इसी के कारण जो है वो मौसम में बदलाव हो रहा है जैसे बारिश व सूखा के जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं और ये जो एयर पोल्यूशन है ये इतना ख़तरनाक हो चुका है कि बड़े बड़े शहरों में ये फेफड़ों में बीमारी पैदा कर रहे हैं जिसमें अस्थमा है व कई बार तो लंग कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं इसकी वजह से और मैं पढ़ रहा था एक आंकड़ा हमारे देश का है कि जिसमें ये बताया गया है कि हमारे देश में केवल वायु प्रदूषण से हर साल बीस लाख लोगों की मृत्यु होती है और यहाँ पर शायद श्रोताओं को हम सबको याद होगा कि इसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण हम लोगों ने 1984 में भोपाल गैस कांड के रूप में देखा था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से हुआ था जिसमें 2000 हजार डेथस हुई थी और दो लाख से ऊपर बूढ़े बच्चे सारे जो है उनको सांस की बीमारियां फैली थी तो ये एक बहुत ही खतरनाक प्रदूषण माना जाता है दूसरा वाटर पॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग परिचित हैं आज पानी का पोल्यूशन जो है वो बहुत बढ़ चुका है और इसका मुख्य कारण रमेश जी जो है वो ख़ास करके ये है कि जो हमारा सीवरेज वाटर है या जिसको मल मूत्र का मलवा बोलते हैं वो सीधा की सीधा नदियों में या तालाबों में या नालों में मिल रहा है और इसके साथ साथ जो हमारे इंडस्ट्रीज के वेस्ट हैं उनसे जो गंदा पानी निकलता है वो भी हमारे नदियों में तालाबों में झीलों में मिल रहा है और आज किसान भाई जो हैं वो हानिकारक रसायन जो है उनका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं जैसे कीटनाशक हो गए या रसायनिक खादे हो गई या जिसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल्स होते हैं तो ये जो है ये सीधे की सीधे जो है वो पानी को जो है वो प्रदूषित कर रहे हैं और इसकी वजह से मनुष्यों में भी बीमारियां फैल रही हैं और जानवरों में भी फैल रही हैं और पूरे की पूरे हमारे वातावरण को नुकसान हो रहा है इसके अलावा एक जो आपने जिक्र किया था पोल्यूशन जिसको हम जमीनी प्रदूषण कहते हैं ये तब होता है जब मनुष्यों द्वारा जमीन में हानिकारक पदार्थ डाले जाते हैं जैसे खेतों में आजकल काफी मात्रा में कीटनाशक दवाएं व अन्य का इस्तेमाल हो रहा है जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं या डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है मतलब जंगल काटे जा रहे हैं तो ये सारे के सारे मिल करके हमारे जमीन को प्रदूषित कर रहे हैं तो इससे हमारी ज़मीन जो है वो उसका उपजाऊपन खत्म हो रहा है और एक स्टडी तो ये भी बता रही है कि जो हम लोग घर से कचरा फेंकते हैं जो जाके लैंडफिल में इकट्ठा होता है उससे भी जो है वो काफ़ी प्रदूषण बढ़ता है तो इसके अलावा रमेश जी जो है वो ध्वनि का प्रदूषण है ये नाम सुना होगा लोगों ने और एक रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह से कोई एक्सीडेंट हो जाए या वहाँ कोई रिसाव हो जाए या कई बार वो लापरवाही से डिस्पोजल उसका किया गया हो तो वो रेडियो एक्टिव पल्यूशन होता है ये ये भी बहुत ख़तरनाक किस्म का पॉल्यूशन माना जाता है इससे बहुत किस्म की बीमारियाँ जैसे कैंसर इनफर्टिलिटी अंधापन या बर्थ डिफेक्ट जैसी बीमारियाँ होती हैं इसके बाद एक लाइट प्रदूषण भी एक नया किस्म का प्रदूषण निकला है जो रोशनी का जिसको प्रदूषण बोलते हैं आज आप देखिए बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े होल्डिंग्स या एडवर्टीजमेंट के बोर्ड्स लगे होते हैं जो पूरा पूरा रात जलते हैं और काफ़ी उस एरिया में रोशनी हो जाती है तो ये जो है ये भी जो है प्रदूषण फैला रहे हैं तो ये जो है ये सारे के सारे जो है वो ख़ास करके बड़े शहरों में है और जैसा अभी मैंने बताया था एक नॉइस पोल्यूशन होता है तो ये भी एक बड़े बड़े शहरों में की जो गाड़ियों के चलने से या और कोई फैक्ट्रियों में जहाँ मशीनों की आवाज़ आती है या कई बार देखिए जो लोग रेलवे लाइन के आसपास रहते हैं या एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं तो वो नॉइस पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण के शिकार हो जाते हैं तो ये ये जो जितने भी मैं प्रदूषण की किस्में आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे प्रदूषण जो हैं वो हमारे देश में भी हैं और देशों में भी हैं बस फर्क इतना है कि शायद हमको आपने को इसके बारे में जानकारी रखनी है और इससे बचाव के हमें बचाव करना पड़ेगा जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि वायु जल मिट्टी के अलावा भी अन्य जो प्रदूषण है उसके बारे में आपने विस्तार से बताया है और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो चलिए आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद और भी इसी विषय पर बात करेंगे राजीव जी से आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन्टी प्वाइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्करा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में आइए जैसे कि आज का हमने विषय ही चुना है प्रदूषण एक अभिशाप तो इसी विषय पर हम लोग आगे बात करेंगे और राजीव जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा हमारे देश में प्रदूषण की क्या स्थिति है इसके बारे में बताइए रमेश जी वैसे तो दुनिया के सभी देश जो है वो प्रदूषण से प्रभावित है परंतु तो हमारे देश में प्रदूषण जो है वो चरम सीमा पर पहुंच रहा है और श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में केवल चाइना नंबर वन पर है और उसके बाद हमारा भारतवर्ष का नाम ऐसे देशों में आता है जो सबसे प्रदूषित देश प्रदेश, सबसे प्रदूषित देश कहलाते हैं और और तो और हमारे देश की जो राजधानी दिल्ली है वो दुनिया की सबसे प्रदूषित सिटी घोषित की गई है जहाँ पर की हवा की जो सेफ्टी लिमिट्स हैं जो हवा वहाँ पर है वायुमंडल में वो करीब पचास करीब पंद्रह से बीस गुना जो है वो जहरीली है जो सेफ्टी लिमिट्स निर्धारित की गई है हवा की उसमें इतनी ज़्यादा जो जा है वो जहरीली है और हमारे देश के और भी तेरह बड़े बड़े शहर हैं जैसे आगरा भोपाल रायपुर मुंबई लखनऊ ग्वालियर आदि ऐसे बहुत से शहर हैं जो दुनिया की 20 सबसे दूषित शहरों में आते हैं तो अब आप अंदाज लगाइए कि 20 शहर अगर दुनिया के सबसे दूषित जो हैं उनमें से तेरह तो भारतवर्ष हमारे क्या स्थिति होगी हमारे यहाँ आप अंदाज लगा सकते हैं और एक मैं आंकड़ा पढ़ रहा था इंटरनेट के ऊपर कि हमारे देश में आधी से ज़्यादा जनसंख्या करीब छाछठ करोड़ लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर हवा में दूषित पार्टिकुलेट मैटर्स जो कार्बन या गंदापन जो होता है हवा में जहरीला वो सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा होता है और ये सारे के सारे लोग जहरीली हवा में सांस लेते हैं जिस जिसका कि शायद उनको या हम सबको जानकारी ही नहीं मिली तो ये ये भी एक चिंता का विषय है और हमारा देश जो है वो जो ग्रीन हाउसेस गैसेज होती हैं जिनको हम हिंदी में जहरीली गैस कह सकते हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदा करने वालों देशों की सूची में हमारा जो है वो नंबर तीसरा है केवल अमेरिका और चाइना से हम पीछे हैं तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जहरीली गैसें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने वायुमंडल में फेंक रहे हैं तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो हमारे लोग जो ऐसी गैस जो हैं जिनसे ये सांस लेते हैं तो उनको लंग्स की बीमारी हो रही है डेथ्स जो हैं वो हो रही हैं और एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में तीन करोड़ बच्चे बूढ़े जो हैं वो फेफड़ों की बीमारी से जो हैं वो ग्रसित हैं और इसमें एक रिपोर्ट आई है कि 2013 में हमारे देश में 14 लाख लोगों की मृत्यु केवल वायु प्रदूषण के कारण हुई थी और हमारे देश में एक हजार बच्चे पानी के प्रदूषण से रोज मर रहे हैं तो ये कुल मिलाकर स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इसमें काफ़ी हम लोगों को सचेत होने की जरूरत है आपने सुना ही होगा कि हमारे देश में गंगा नदी का एक सफाई अभियान चल रहा है तो दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों में हमारी गंगा नदी है जिसको हम बहुत पवित्र मानते हैं इसके अलावा यमुना नदी भी इस दस की लिस्ट में शामिल है तो इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे यहाँ जो कचरा है या मल मूत्र का गंदा पानी है वो सब गंगा नदी में या अन्य नदियों में फेंका जा रहा है जहाँ जहाँ से ये बहके निकलती हैं तो ये जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है और जो आ, ऐसा नहीं है कि ये स्थिति से सरकार जो है वो आ, सरकार को पता नहीं है जो सरकारी एक रिपोर्ट के अनुसार ही जो हमारा नदियां हैं हमारी जो आ, पूरे जो वाटर सोर्सेस हैं उसमें हर रोज बासठ हजार लाख जो लीटर पानी जो है वो इन नदियों में रोज छोड़ा जा रहा है और कोई बड़े बड़े शहर ऐसे बचे नहीं है जो जहाँ पर कि ये प्रदूषण जो है वो पानी में या नदियों में फैल नहीं रहा है तो ये स्थिति जो है रमेश जी अगर हम इसकी चर्चा करें तो मेरे ख्याल से बहुत में काफी डिटेल में जो है वो बताया जा सकता है जिसके लिए शायद हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा की यहाँ प्रदूषण की स्थिति जो है वो हमारे देश में बहुत गंभीर हो चुकी है और इसको कम करने के लिए हम सबको तुरंत ही कुछ कदम जरूर उठाने होंगे जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि हमारे देश में प्रदूषण की क्या स्थिति है वो आपने बताया है और हालांकि ये चीज़ें बहुत गंभीर भी है और लेकिन इस पर काम करना बहुत जरूरी है इसलिए हम लोग कभी कभी इसको चर्चा का विषय बनाते हैं ताकि बातें करने से कुछ मसला निकल के आता है तो आइए एक और सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि प्रदूषण से क्या असर पड़ रहा है प्रदूषण से चौतरफा असर जो है वो मनुष्यों के ऊपर और पूरे वातावरण पर पड़ ही नहीं रहा है बल्कि साफ साफ दिखाई भी पड़ रहा है जैसे अगर हम बात करें ये हमारा जो इन्वामेंटल है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हमारे यहाँ शुरू हो गया है और क्योंकि जो प्रदूषण है वो हर प्रकार का प्रदूषण जो है वो इन्वामेंट के ऊपर असर डाल रहा हो चाहे जैसे मैंने बताया आपको वायु का हो या पानी का हो या ज़मीन का हो और इसके अलावा प्रदूषण का असर जो है वो मनुष्यों के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि वायु प्रदूषण के कारण बहुत सी सांस लेने की बीमारियाँ जैसे अस्थमा लंग कैंसर चेस्ट पेन थ्रोट इन्फेक्शन या कार्डियक प्रॉब्लम्स जो फैल रही हैं पानी के पोल्यूशन से बहुत सी वाटर बॉर्न डिजीज़ेस जैसे डायरिया हैजा कालरा ये सब फैल रही हैं नॉइस पोल्यूशन से भी तनाव ऊंचा सुनने की बीमारी या नींद ना आने की बीमारियां फैल रही हैं तो इसके अलावा जो ग्रीन हाउसेस गैसे हैं उनसे जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर स्थिति जो है वो नोटिस की जा रही है जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है समुद्र के पानी का तापमान बढ़ रहा है और मौसम में बदलाव शुरू हो चुका है जो कि आजकल हम लोग सब देख ही रहे हैं कि कहीं पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है तो कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है कहीं पर बहुत कम बारिश हो रही है तो इसके अलावा एक हमारे हम लोगों ने सुना होगा कि ओजोन लेयर में कमी आ रही है तो मैं बताना चाहूँगा कि ओजोन जो है ये एक गैस होती है और इसकी एक पतली परत जो है वो हमारे वायुमंडल में ऊपर की तरफ पाई जाती है जिस जिसका काम ये है कि ये सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावाट उसको धरती पर पड़ने से रोकती है क्योंकि तो ये अल्ट्रावाट जो रोशनी है ये प्राणियों के लिए जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं जानवर भी शामिल हैं ये सबके लिए बहुत नुकसानदायक होती है तो आज के आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार के रसायन पदार्थ जैसे क्लोरो फ्लोरोबंस ये एक रसायन है जो एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल किया जाता है इनके इस्तेमाल करने से ये ओजोन लेयर को घटा रहे हैं तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि ये जो अल्ट्रा वायल्ट रोशनी है लाइट्स हैं वो धरती पर ज्यादा पड़ने लग गई है जो मनुष्यों की हेल्थ के लिए नुकसान कर रही है इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारी जो कृषि की जमीन है वो प्रदूषण के कारण जो है वो उसका उपजाऊपन खत्म हो रहा है क्योंकि देखिए जो इंसेक्टिसड्स हैं पेस्टिसाइड्स हैं इनका उपयोग जो है वो आज कृषि में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिससे पेड़ पौधों बाढ़ है वो उसमें फर्क आ गया है तो जो हमारा वेस्ट निकलता है कचरा निकलता है वो वो भी जो है हमारे ज़मीन को ख़राब कर रहा है जैसे आप देखिए कई शहरों में बड़े बड़े इलाकों में लैंडफिल बनाए जा रहे हैं तो वहाँ की पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो हमेशा के लिए उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है वो इनफर्टाइल हो जाती है सलाइन हो जाती है तो कुल मिलाकर प्रदूषण मनुष्यों में केवल जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम या न्यूरोलजिकल सिस्टम पर असर नहीं डाल रहा है बल्कि वो मनुष्यों के साथ साथ हमारे पेड़ पौधे फल सब्जी और नदियाँ तालाब फॉरेस्ट जानवर सभी के ऊपर बहुत बुरा असर है। जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि प्रदूषण का असर कहाँ कहाँ पड़ रहा है और किस तरह से पड़ रहा है उसका बहुत ही बारीकी से आपने स्टडी करके बताया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी ये चीजें अच्छी लग रही होंगी और चलिए और भी बहुत सारी बातें आपसे करना चाहेंगे इसी विषय को लेकर लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन है रेडमोट बन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो hari नाम हो ना काम हो क्या मुझ में रहा है ए दिल के सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है तुझे दिल ढूंढ रहा है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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में आज का विषय हमने प्रदूषण एक अभिशाप इस विषय को लेकर बात कर रहे हैं कि अलग अलग प्रदूषण होते हैं और हम लोग कुछ मोटे तौर तो पर जानते हैं कि प्रदूषण माना ये चीजें हैं लेकिन इसके अलावा बहुत अलग अलग चीजें हैं जिसको हमें जानना भी जरूरी है और इसके ऊपर काम भी करना जरूरी है तो आइए एक और सवाल मैं राजीव जी से पूछना चाहूंगा प्रदूषण जो है किन कारणों से बढ़ रहा है इसके बारे में आप अपने विचार बताइए देखिए वैसे तो प्रदूषण दुनिया के हर कोने में हर कंट्री में बढ़ चुका है और लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है मगर इसका जो प्रकोप है या असर है वो उस इलाके की स्थानीय विशेषताओं और रिस्क फैक्टर जो है उन पर निर्भर करता है जैसे अब हम अपने देश की बात करें तो एक जनसंख्या जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि जितने शहर बड़े हैं उतनी ज्यादा वहाँ जनसंख्या है और वो प्रदूषण जो है वहाँ उन इलाकों में बहुत ज्यादा है इसलिए हमारे देश में प्रदूषण जो है वो और छोटे देशों के मुताबिक बहुत ज्यादा है आज हमारे देश का हर बड़ा शहर जैसे दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता ये सभी शहरों में वायु प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है मैंने पहले इसका जिक्र किया था कि यहाँ सांस लेने वाली जो हवा है वो इतनी जहरीली हो चुकी है दूसरा ये है कि जो हमारे इन शहरों में गाड़ियाँ इतनी संख्या में ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और विकास की जो गतिविधियां हैं जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया या सड़क बनाने वाले तो इन सभी शहरों में जो हवा है वो सांस लेने के लायक रही नहीं गई है इसलिए यहाँ पर तरी तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं उसके बाद हमारे यहाँ जो ईंधन जलने से वह है वो प्रदूषण बहुत फैल रहा है और इसमें आप देखिए कि कितना कारें हैं ट्रक हैं ट्रेन चल रही हैं डीजल के ऊपर और एरोप्लेन में इस्तेमाल हो रहा है तो बिजली पैदा करने में जो है ईंधन जलाने का इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी वजह से जो है सारे की सारा गैस जो है वो वायुमंडल में छोड़ी जा रही है तो ये ईंधन जलने से भी एक, एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है मौसम के कारण भी जो है वो प्रदूषण फैलता है हालांकि कुछ मौसम के कारण ऐसे होते हैं जैसे अगर तेज हवा चलती है तो वायु प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलती है परंतु बारिश हो में या बर्फबारी आदि के कारण जो वायुमंडल की गहरीली जैसे वैसे होती है वो पानी में मिलकर पानी का प्रदूषण बढ़ा रही है ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है मैंने अभी जिक्र किया था कि जो हमारे खेतों में रासायनिक खाद या कीटनाशक का इस्तेमाल हो रहा है तो आज हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए इन रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी जो वायु जल व जमीन प्रदूषण को बढ़ाने में काफी हाथ है इनका तो ये ऐसे कुछ मोटे मोटे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे देश में प्रदूषण काफी बढ़ा है और लगातार बढ़ता जा रहा है जी राजू जी काफी अच्छी बात आपने बताया और इसके साथ एक और सवाल आता है कि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है ये आज इस बात की जरूरत है कि हम अपने आस के इन्वायरमेंट को स्वस्थ रखें और साफ रखें और आने वाली पीढ़ी के लिए इस धरती को ऐसा रखें कि वो कम से कम वो भी हमारे धरती पे अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें तो शायद हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रदूषण को कम करें जो कि मैंने जैसा बताया कि केवल मनुष्यों की एक्टिविटीज के कारण बढ़ रहा है तो सबसे पहले इसमें मैं ये कहूँगा की प्रदूषण के बारे में सजगता लोगों में लाई जाए जो की आप रेडियो मधुबन में ऐसे ऐसे विषयों को जो है वो श्रोताओं के लिए ला रहे हैं ताकि उनको जानकारी मिले तो मैं आपके साथ साथ मैं सभी श्रोताओं को भी कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के द्वारा या अन्य तरीकों के द्वारा जो है वो प्रदूषण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें लोगों को बताएं ताकि प्रदूषण की समस्या के बारे में लोग जागरूक हो सकें और उसके बारे में को बैठ के मिलके सॉल्व किया जा सके दूसरा इसको हम ऊर्जा की बचत करके भी प्रदूषण को कम कर सकते हैं हम अपनी जरूरतों और हमको अपनी आदतों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा जैसे हम ईंधन का इस्तेमाल को कुछ कम कर सकते हैं तो जरूर करें और कुछ अगर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हैं और कुछ स्वच्छ ईंधन के स्रोतों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे सौर ऊर्जा है वायु ऊर्जा है या पानी से पैदा करने वाली ऊर्जाओं हैं उनको हम बढ़ावा दे सकते हैं देखिए जैसे मैंने सौर ऊर्जा की बात की आज आप जाइए कहीं कहीं पर शहरों में या गाँव में भी सोलर लाइट्स लगी हुई हैं सोलर लैंटिन लगी हुई हैं लोग सोलर पंप्स चला रहे हैं तो हम अगर ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर करें और तीसरा ये है कि इसमें सरकार की तरफ से भी प्रदूषण रोकने के लिए बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं आपको याद होगा कि अभी पीछे मोदी सरकार ने स्वच्छता अभियान करके एक ऐसा बड़ा अभियान पूरे देश में छेड़ा है तो ये भी जो है वो प्रदूषण को कम करने का में एक बहुत बड़ा अभियान है और इसके अलावा सरकार ने हमारे खुले में शौच न करने के लिए भी एक अभियान छेड़ा हुआ है इसके लिए समय समय पर रेडियो में टीवी में हमारे अमिताभ बच्चन जी भी एडवर्टीजमेंट करते हैं इसका और कचरा जो है उसका सही तरीके से हम लोग डिस्पोजल करें सरकारी एजेंसीज़ की मदद करें इसके बारे में भी काफ़ी आजकल सरकार इसके ऊपर भी बहुत जो है वो एम्फेसिस दे रही है और एक आपने सुना होगा कि हमारे देश में एक स्मार्ट सिटी बनाने की योजनाएं सरकार ने बनाई हैं ये भी जो है ये स्वच्छता ये अभियान की तरह एक बड़ा अभियान है जो कि शायद प्रदूषण रोकने के लिए काफ़ी इसमें मदद करेगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो इसमें ऊर्जा का इस्तेमाल जो है वो कम होगा और ऑनलाइन चीज़ें होंगी तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम हमारे देश में प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार चला रहे हैं जिसमें हम अपना सहयोग दे करके प्रदूषण को रोकने में सरकार की मदद कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसका हम खुद कर सकते हैं जैसे हम यातायात के जो विभिन्न साधन हैं तो हम उसमें मदद कर सकते हैं सरकार की कि हम वाहनों को अपने कम से कम इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें जैसे बस है ट्रेन है मेट्रो है या आज देखिए प्रदूषण फैलाने वाले वाहन जो है वो उनकी जगह एक बैटरी रिक्शे आ गए हैं जो कि शायद शहरों में छोटे कस्बों में भी चलने लग गए हैं तो हम ऐसे वाहनों को जो है वो प्रमोट करें और जो पुराने ऑटो टैक्सी या टेम्पो जो डीजल से चलते हैं उनका उपयोग कम करें या उनको ना इस्तेमाल करें तो इसके अलावा हम लोग कचरा जो है वो जो घर से कचरा निकालते हैं या अपने काम करने वाली जगहों से जो कचरा पैदा होता है उसको कम करें क्योंकि तो देखिए आज लाखों टन कचरा हमारे देश में रोज निकल रहा है और इसको इकट्ठा करना इसको डिस्पोजल करना और इसको री करना एक सरकार के लिए बहुत बड़ी विकट समस्या है जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि हम पेड़ लगाएं इसमें पेड़ लगा करके भी हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं और मैं पढ़ रहा था इस इंटरनेट के ऊपर कि एक सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे देश की लगभग एक चौथाई जमीन जो है वो रेगिस्तान बनने के कगार पर पहुंच चुकी है जो कि खेती की योग नहीं रह गई है अगर प्रदूषण की यही रफ्तार चलती रही तो वो दूर दिन दूर नहीं है कि जब हमें अपना पेड़ भरने के लिए और पीने के पानी के लिए भी पानी नसीब नहीं होगा तो हम सब ने सुनाई है बातों बातों में लोग करते हैं कि अगर अगला विश्व होगा तो शायद वो पीने के पानी को लेकर होगा इसलिए हम सबको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और जमेत एक ऐसे तो बहुत से तरीके हैं बट हम एक बात और बताना चाहेंगे कि हम लोग जो वर्षा का पानी है इसको इकट्ठा करें जिसको हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं इसको अगर हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को के लिए इस्तेमाल करें इसको हम सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आप देखिए ना कि सिंचाई के लिए जो पानी है वो जमीन से इस्तेमाल किया जा रहा है घरों में भी जो पानी है वो हम डीप खोद करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सुनते भी होंगे पढ़ते भी होंगे कि जो जमीन का पानी है उसका स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है तो ये ऐसे कुछ कदम हैं जो कि हम अपने निजी जीवन में ले सकते हैं और हम ऐसा कुछ स्टेप जो है छोटे छोटे भी अगर लेते हैं तो उससे हम अपने इलाके में या अपने आसपास के गाँव शहरों में प्रदूषण को कम कर सकेंगे तो शायद हम लोग जो है वो इस पृथ्वी को आने वाली पीढ़ी के लिए रहने लोग रख सकेंगे जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम इस प्रदूषण को कम कर सकते हैं और आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा फील हो रहा होगा जाते जाते मैं एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए आप बताएं कि हम निजी जीवन में ऐसा क्या करें जो प्रदूषण को कम करें ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और मैं अभी जैसे बता ही रहा था कि सरकार ने तो बहुत से कार्यक्रम बनाए हुए हैं मगर हमको उन कार्यक्रम में तो सहयोग देना ही है मगर हम कुछ अपने निजी स्तर के ऊपर भी ऐसे काम कर सकते हैं जिसके जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और इसके लिए मैं यही कहूंगा कि आज वक्त की पुकार ये है कि हम सबको सबसे पहले तो ये संकल्प लेना होगा कि हम अपने अपने एरिए को स्वच्छ साफ सुथरा और प्रदूषण से मुक्त बनाएं। क्योंकि तो देखिए कोई भी बाहरी व्यक्ति तो आके आपके इलाके में प्रदूषण कम करेगा नहीं hmm. हमको सबको स्वयं ही प्रदूषण को कम करना होगा और हमें इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा और इसको अगर मैं यहाँ पर कुछ बातों की चर्चा करूं तो मैं यही कह सकता हूं कि शायद हमको अपने निजी वाहनों को थोड़ा सा उपयोग जो है उसको घटाना होगा और हम जहां पैदल चल सकते हैं साइकिल पे चल सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम उसको जो है वो उसको करें और हम अपने रोज़मर्रा में जो हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं या ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बिजली भी कह सकते हैं उसको जो है वो हम उसमें कुछ कमी लाएं और जहां संभव हो वो हम सोलर एनर्जी वगैरह का इस्तेमाल करें और जो देखिए खेतों में आज रसायन खाद का उपयोग जो है वो बहुत बढ़ चुका है तो उसको भी हम अगर थोड़ा सा कम करें और इसकी जगह हम कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको जैविक खेती बोलते हैं जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि नेचुरल खाद वगैरह की जाती है तो उसको करें और हम अपने घरों में कचरा जो है वो कम पैदा करें हम ज्यादा से ज्यादा ऐसा सामान इस्तेमाल करें जो दोबारा तिबारा इस्तेमाल हो सकता है उसको करें और हम पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए भी पूरा पूरा जो है वो सहयोग दें प्रयत्न करें जैसे खुले में शौच वगैरह ना करें ताकि नदी में नालों में तालाबों में ये गंदगी जा ना मिले और इसमें हम अपने घर में आज देखिए आपको याद होगा बहुत तीस तो, चालीस साल पहले हम लोग जब घर में कोई सामान लेने निकलते थे तो हमारे हाथ में थैला होता था और जो बढ़िया भी जो सामान देता था वो कागज के लिफाफों में देता था अखबार में देता था आज ये पूरा ही कि पूरा बदल चुका है आज हम हाथ में कुछ लेके नहीं निकलते हैं सारा सारा सामान प्लास्टिक का जो है लिफाफों में दिया जाता है तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है प्लास्टिक का भी और इसको हम रोक सकते हैं तो जैसे में हम लोग जो है वो पहले से कुछ समय पहले हम लोग ऐसे घरों में जो है वो हाथ के पंखे का इस्तेमाल करते थे या पेडिस्टल फैन वगैरह का इस्तेमाल करते थे मगर आज आप देखिए जो थोड़ा बहुत भी संपन्न परिवार है वो एयर कंडीशनर से नीचे इस्तेमाल ही नहीं करते हैं कोई चीज़ का मतलब पंखा का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है तो इसकी वजह से बिजली का खपत जो है वो बहुत बढ़ गई है तो बिजली का खपत बढ़ने से उसको बिजली ज़्यादा बनानी पड़ती है तो ज़्यादा कोयला जलाना पड़ता है तो शायद हम कुछ बिजली का भी खपत को कम कर सकते हैं इसी प्रकार हम पानी की भी बचत करें तो रमेश जी मैं कुल मिला के यही कहना चाहूंगा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे पहले तो हमको अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है और अगर हम अपनी मानसिकता को बदल पाए तो शायद हम अपने आसपास व पूरे देश में जो ये प्रदूषण जैसा गंभीर समस्या हमारे सामने आ रही है हम उससे निपटने में अपनी भी मदद कर पाएंगे और देश की भी मदद कर पाएंगे और समाज की भी मदद कर पाएंगे तो शायद मैं समझता हूँ कि हमको जो है इस इस गंभीर विषय को अब सोचने की जरूरत है ताकि जो हम लोग इस विकट समस्या का सामना कर रहे हैं जो कि आज से शायद पचास साठ वर्ष पहले ये नहीं थी तो उससे हम लोग बच सकेंगे और जो हम लोगों ने ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो इतनी कर दी है जिसका के परिणाम हम देख ही रहे हैं तो ये शायद कम हो सकेगा और इसका फ़ायदा हमको ये होगा कि जो आज हम तनाव की जिंदगी जी रहे हैं आप देखिए हर जगह तनाव में है आदमी और तनाव की पूरी ज़िंदगी जी रहा है तो बीमारी फैल रही है बीमारियों से इतना हम झेल रहे हैं तो शायद ये सब जो है प्रदूषण के दुष्परिणाम जो हैं वो कम हो सकेंगे तो ये यही कहना चाहूंगा कि अगर हम सबको प्रदूषण के दुष्परिणामों से बचना है तो हमको अपनी सोच को बदलना होगा और ये काम तो शायद हम खुद ही कर सकेंगे रमेश जी जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपनी तरफ से काम कर सकते हैं पर्यावरण को या प्रदूषण को कम करने में ये बहुत ही अच्छी तरह से आपने एग्जाम्पल दे वो सारी चीज़ें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी डिस्नेस को भी अच्छा लग रहा है और काफी अच्छी बातें आपने बताया प्रदूषण एक अभिशाप इस विषय पर पूरा चैप्टर आपने मेरे घल से लगता है सारे ही बातों को आपने कवर करने की कोशिश की अपने इस शब्दों में तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई हमें और आशा करता हूं हमारे सभी लिस्नर्स भी कुछ बातें जो है याद रखे होंगे जो उन्हें करना है और मैं आशा करता हूं आप करेंगे इन्हीं शुभ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 सदा चलो बढ़ते चलो यह रब दी सदा हर किसी को चाहिए मंजिल का पता जाना अब में पाओगे तुम अपना ठिकाना आगे बढ़ते चलो यह रब दी सदा आगे बढ़ते चलो यह रब दी सदा हर किसी को चाहिए मंजिल का पता दा चलो बढ़ते चलो ये है रब दी सदा हर किसी को चाहिए मंजिल का पता